श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 101, 26 अक्टूबर अठारह संध्या संगीत और ईशान से संवाद संध्या हो रही है श्री रामकृष्ण टहल रहे हैं मणि को अकेले बैठे हुए और कुछ सोचते हुए देखकर एकाएक श्री रामकृष्ण ने उनसे स्नेह भरे स्वरों में कहा मरकिन के एक दो कुर्ते ला देना सबके कुर्ते मैं पहन भी नहीं सकता कप्तान से कहने के लिए सोचा था परंतु अब तुम ही ला देना मड़ी खड़े हो गए कहा जो आज्ञा संध्या हो गई है श्री रामकृष्ण के कमरे में धूप दी गई वे देवताओं को प्रणाम करके बीज मंत्र जप कर नाम कीर्तन कर रहे हैं घर के बाहर विचित्र शोभा है आज कार्तिक की शुक्ला सप्तमी है चंद्रमा के निर्मल किरणों में एक और श्री ठाकुर मंदिर जैसे हस रहा है दूसरी ओर भागीरथी सोते हुए शिशु के हृदय की तरह काप रही है ज्वार पूरा हो गया है आरती के शब्द गंगा के स्निग्ध और उज्जवल प्रवाह से उठती हुई कल ध्वनि से मिलकर बहुत दूर जाकर विलीन हो रहा था श्री ठाकुर मंदिर में एक ही साथ तीन मंदिरों में आरती हो रही है काली मंदिर में विष्णु मंदिर में और शिव मंदिर में द्वादश शिव मंदिरों में एक एक के बाद आरती होती है पुरोहित एक शिव मंदिर से दूसरे में जा रहे हैं बाएं हाथ में घंटा है दाहिने में पंच प्रदीप साथ में परिचारक है हाथ में झांझ लिए हुए आरती हो रही है उसके साथ श्री ठाकुर मंदिर के दक्षिण पश्चिम के कोने से सहनाई की मधुर ध्वनि सुन पड़ रही है वही नौबत खाना है संध्या की रागिनी बज रही है आनंदमय के नित्य उत्सव से जीवों को मानव या शिक्षा मिल रही है कोई निरानंद न होना ऐहिक भावों में सुख और दुख तो है ही जगदम्बा भी तो है फिर क्या चिंता आनंद करो दासी के लड़के को अच्छा भोजन और अच्छे कपड़े नहीं मिलते ना उसके अच्छा घर है ना अच्छा द्वार फिर भी उसके हृदय में यह भरोसा रहता है कि उसके माँ है एकमात्र माता की गोद उसका अवलंबन है यह बनी बनाई मां नहीं अपनी निजी मां है मैं कौन हूँ कहाँ से आया कहाँ जाऊँगा सब मां जानती है इतना सोचेंगे कौन मैं जानता भी नहीं जानना भी नहीं चाहता अगर समझने की जरूरत होगी तो वे समझा देंगे बाहर कौमदी की उज्जवलता में संसार हंस रहा है और भीतर कमरे में भगवत प्रेमाभिलिप्त श्री राम कृष्ण बैठे हुए हैं कलकत्ते से ईशान आए हैं फिर ईश्वरी प्रसंग हो रहा है ईशान को ईश्वर पर बड़ा विश्वास है वे कहते हैं जो घर से निकलते समय एक बार भी दुर्गा नाम स्मरण कर लेते हैं शूल हाथ में लिए हुए शूल उनके साथ जाया करते हैं विपत्ति में फिर भय क्या है शिव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं श्री राम ईशान से तुम्हें बड़ा विश्वास है हम लोगों को इतना नहीं है सब हंसते हैं विश्वास से ही वे मिलते हैं ईशान जी हां, श्री रामकृष्ण तुम जब संध्या उपवास पुरस्रण यह सब कर्म कर रहे हो यह अच्छा है जिसकी ईश्वर पर अंतर से लगन रहती है उससे वे यह सब काम करा लेते हैं फल की कामना न करके यह सब कर्म कर लेने से मनुष्य उन्हें अवश्य पाता है शास्त्रों में बहुत से कर्म करने के लिए कहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ इस तरह की भक्ति को वैधि भक्ति कहते हैं एक और है राग भक्ति वह अनुराग से होती है ईश्वर पर प्रीति आने पर होती है जैसे प्रहलाद को हुई थी उस भक्ति के आने पर फिर कभी कर्मों की आवश्यकता नहीं होती